श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद तेईस बेलघर में गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर श्री कृष्ण ने बेलघर के श्री गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है रविवार 18 फरवरी अठारह सौ नरेंद्र राम आदि भक्तगण आए हैं पड़ोसीगण भी आए हैं सवेरे 7-8 बजे के समय श्री कृष्ण ने नरेंद्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया था कीर्तन के बाद सभी बैठ गए कई लोग श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं श्री राम कृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं ईश्वर को प्रणाम करो फिर कह रहे हैं वे ही सब रूपों में हैं परंतु किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है जैसे साधुओं में यदि कहो दुष्टलोक भी हैं बाघ सिंह भी तो है तो वह ठीक है परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है उसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए फिर देखो जल कोई जल पिया जाता है किसी जल से पूजा की जाती है किसी जल से स्नान किया जाता है और फिर किसी जल से केवल हाथ मुंह धोया जाता है पड़ोसी वेदांत का क्या मत है श्री राम कृष्ण वेदांतवादी कहते हैं सोहम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है मैं भी मिथ्या है केवल वह परम ब्रह्म ही सत्य है परंतु मैं तो नहीं जाता इसीलिए मैं उनका दास मैं उनकी संतान मैं उनका भक्त यह अभिमान बहुत अच्छा है कलयुग में भक्ति योग ही ठीक है भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जाता है देह बुद्धि के रहने से विषय बुद्धि होती ही है रूप रस गंध स्पर्श ये सब विषय हैं विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है विषय बुद्धि के रहते सोहम नहीं होता सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है संसारीगण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं इसीलिए संसारियों के लिए दासोहम पड़ोसी हम पापी हैं हमारा क्या होगा श्री राम कृष्ण उनका नाम गुणगान करने से देह से सब पाप भाग जाते हैं देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं उनका नाम कीर्तन करना मानो ताली बजाना है ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं फिर देखो मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है इसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है रोज़ अभ्यास करना पड़ता है सर्कस में देख घोड़ा दौड़ रहा है उस पर मेम एक पैर पर खड़ी है कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो यही दो उपाय है अभ्यास और अनुराग अर्थात उन्हें देखने के लिए व्याकुलता दुमंजले पर बैठक खाने के बरामदे में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं दिन के एक बजे का समय हुआ भोजन समाप्त होने के साथ ही साथ नीचे के आंगन में एक भक्त गाने लगे भावार्थ जागो जागो जननी हे कुल कुंडलनी मूलाधार में सोते हुए कितने दिन बीत गए श्री राम कृष्ण गाना सुनकर समाधि मग्न हुए सारा शरीर स्थिर है हाथ प्रसाद पात्र पर जैसा था वैसा ही चित्र लिखित सा रह गया और भोजन न हुआ काफी देर के बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं मैं नीचे जाऊंगा मैं नीचे जाऊंगा एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं आंगन में ही प्रातःकाल नाम संकीर्तन तथा प्रेमानंद में श्री राम कृष्ण का नृत्य हुआ था अभी तक दरी और आसन बिछा हुआ है श्री राम कृष्ण अभी तक भाव भावमग्न है गाने वाले के पास आकर बैठे गायक ने इतनी देर में गाना बंद कर दिया था श्री रामकृष्ण दीन भाव से कह रहे हैं भाई और एक बार माँ का नाम सुनूंगा गायक फिर गाना गा रहा हूं भावार्थ जागो जागो जननी हे कुलकुंडलिनी, मूलाधार में अवस्था में कितने दिन बीत गए अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक की ओर चलो जहाँ सहस्रदल पद्म में परम शिव विराजमान है हे माँ चैतन्य रूपिणी ष्ठचक्र को भेद कर मन के खेत को दूर करो गाना सुनते सुनते श्री कृष्ण फिर भावमग्न हो गए